देवी भागवत पांचवा पांचवासुंभ को के द्वारा ब्रह्मा जी कहते हैं राजन सुनो देवी का उत्तम चरित्र कहता हूं। यह कथा संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है शुंभ और निशुंभ ये दो भाई बड़े बलवान राक्षस थे किसी भी पुरुष के द्वारा इन सूरवीरों की मृत्यु संभव नहीं थी इनके पास बहुत से सैनिक थे देवताओं को सदा दुखी बनाए रखना इनका मुख्य उद्देश्य था ये बड़े दुराचारी और घमंडी थे सारा दानों समाज इनका साथ देने को तत्पर था भगवती के साथ इनकी घमासान लड़ाई हुई और उस अवसर पर ये मार डाले गए देवताओं का हित सोचकर अणचरों सहित देवी ने यह कार्य संपन्न किया था इसी युद्ध में महान भुजा वाले चंड और मुंड अत्यंत भयंकर रक्तबीज एवं धूम्रलोचन नामक राक्षस भी सम्रांगण में काम आए देवी ने उन दानों को मारकर देवताओं को भीषण भय से मुक्त कर दिया, फिर वे के द्वारा देवताओं को पवित्र हिमालय पर्वत पर पधार गए राजा जनमेजा से पूछा राजा जनमेजा ने पूछा पुरोकालवर्ती ये कौन दानव थे उन्हें कैसे सर्वोत्कृष्ट बल प्राप्त हुआ किसने उनकी प्रतिष्ठा की तथा वे कैसे स्त्री के हाथों मारे गए उन्होंने किसकी तपस्या की अथवा किससे वरदान पाया जिसके परिणामस्वरूप वे इतने अपार बलशाली हो गए और फिर वे किस प्रकार मारे गए यह सभी प्रसंग विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए याद जी कहते हैं राजन सुनो देवी के चरित्र से संबंध रखने वाली यह कथा बड़ी विलक्षण है इसके सुनने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं यह मंगलमयी कथा धर्म अर्थ काम मोक्ष समस्त फलों को देने वाली है ताकि प्राचीन समय की बात है और निशुंभ नाम से विख्यात दो दाना पाताल से भूमंडल पर आए वे दोनों सगे भाई थे उनकी आकृति देखने योग्य थे पूर्णवयस्क होने पर उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की परम पावन पुष्कर तीर्थ में जा अन्न और जल का परित्याग करके वे तप करने लगे योग साधन में तत्पर रहने वाले शुंभ और निशुंभ की वह तपस्या लगातार दस हजार वर्षों तक चलती रही वे एक आसन पर बैठकर कर सर्वोत्कृष्ट तप में संलग्न हो गए अंत में लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी उन पर संतुष्ट होकर हंस पर सवार हो वहाँ पधारे। देखा वे दोनों दानव भ्राता ध्यान लगाए बैठे हैं तब ब्रह्मा जी ने कहा महाभागो उठो तुम्हारी तपस्या से मैं परम संतुष्ट हूँ तुम्हें जो अभिष्ट हो अथवा तुम जो भी वर चाहते हो उसे व्यक्त करो मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे तप का प्रभाव देखकर तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने के विचार से ही मेरा यहाँ आगमन हुआ है